दिखाई देगी और आकाश में पूर्णिमा के दिन तारे भी जो ज्यादा चमकने वाले हैं वही तारे कुछ दिखाई देते हैं बाकी तारे नहीं दिखाई देते लेकिन जब अमावस्या होती अंधेरी रात होती है उसमें चंद्रमा जब नहीं है तो छोटे छोटे तारे भी दिखाई देने तारों की संख्या बहुत दिखाई देती है उस समय तब भगवान श्री राम जी विराजमान है और दो दो चंद्रमा विराजमान है आप समझ लो कि बिजली राजा लोग हैं उनकी चमक उनकी महिमा कितनी होगी उनके सामने वो तो बहुत ही मध्यम हो गए एक चंद्रमा के सामने जब ये दशा ताराओं की हो जाती है और जहां दो चंद्रमा विराजमान हो उन ताराओं के क्या दशा होगी उन राजाओं की दशा जो है इसके माने वो सम्ध हो गए सब उनके चेहरों पर उदासीनता आ गई मलिन हो गए वो शक्तिहीन दिखाई देने लगे ये स्थिति अब कहते हैं देखो ये पंक्ति तो बहुत प्रसिद्ध है जिनके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तीन देखी तैसी जिसकी जैसी भावना थी वैसे भगवान राम को दिखाई देते मैं सबकी दृष्टि भगवान राम की तरफ पढ़ी क्योंकि भगवान राम बहुत विशेष सुंदर विशेष शक्तिशाली विशेष गुणनिधान इसलिए सबकी दृष्टि उनकी तरफ जाना स्वाभाविक था लेकिन देखते तो सब लोग हैं लेकिन वही भगवान एक ही भगवान श्री राम जी विभिन्न लोगों को भिन्न भिन्न रूप में दिखाई देते हैं ये बात जो यहाँ बताई गई उनके भगवान श्री राम जी के पूरा जहां जितना भी चरित्र आगे चलता है उनमें सर्वत्र भगवान जाते हैं मिलते हैं बहुत लोगों के बीच में सब में ऐसे ही देखते हैं ऐसा नहीं कि भगवान ने उतार लिया तो सब लोग पहचानते चले जाएं कि भगवान का अवतार भगवान को तो हर कोई समझ ले भगवान और हर कोई भगवान को प्रणाम करे हर भगवान को वंदना करे और सब लोग उनको साक्षात भगवान ही देखें ऐसे करके सब नहीं देखते हैं। जब उतार देते तब भी किसी व्यक्ति के सामने भगवान जाके साक्षात खड़े हैं तो भी हर कोई मान थोड़ी है कि हाँ भगवान हमारे सामने प्रकट हो गए हैं और हमारे आ गए हैं भगवान का उवतार हो गया हमारे दर्शन दे रहे हैं ऐसे हर कोई नहीं मानता वो भी जानते हैं कि हाँ कोई चमक घमक ज्यादा है हो सकता है कहीं किसी नगर के ऐसे रहने वाले हों दिल्ली के मुंबई के रहने वाले होंगे बड़े शहर के एयर कंडीशनर रहते होंगे राजाओं के पुत्र होंगे तो ज्यादा सुंदर होंगे होता है तो राजा अब भी जैसे कि जब देखते हैं लोग समाज में रामचरित मानस जैसा ग्रंथ चाहे बना रहे चाहे वाल्मीकि रामायण बनी रहे चाहे अध्यात्म रामायण बनी, बनी रहे बनी रहे बनी रहे लोगों को क्या मतलब वो तो कहेंगे कि भगवान राम क्या है भगवान का मान क्यों बेकार में जोड़ते हो ज्यादा ज्यादा भगवान के माने विशेष बस एक ये विशेष पुरुष थे कृष्ण क्या थे पुरुषों में से एक विशेष पुरुष थे तो उनका नाम इतिहास में जो विशेष पुरुष होते उनका नाम हो जाता है तो कुछ उनमें कुछ विशेष गुण रहा होगा विशेष शक्ति रही होगी इसके कारण उनका नाम हो गया नहीं तो और क्या जैसे हम सब जैसे वो भी इससे आगे बुद्धि काम नहीं करती क्यों नहीं काम करती कि भाई उनकी सीमा इतनी है बुद्धि उसके आगे जा नहीं सकती मार्ग अवरुद्ध बैरियर है, है अब उनको हजार कहो कि नहीं वो तो परम परमात्मा उन्होंने उतार लिया कहा मेरी समझ नहीं आता नहीं समझ में आता बुद्धि उसको स्वीकार करने के लिए असमर्थ हो जाती वो यहां दिखा देते हैं देखो कितने प्रकार के लोग हैं उन्हीं भगवान राम को देखते हैं जिसकी जितनी सीमा है उसी प्रकार देखता है जिसकी जिस प्रकार की भावना है उसी प्रकार से देखता है जितनी जिसकी सामर्थ्य है उतनी समझ पाता है। तो कहते हैं देखे रूप महारण महारणधीर बड़े बड़े शक्तिशाली युद्ध विराजमान थे वहां उनको कैसे दिखाई दिए कहते हैं मनोह वीर रस भरे शरीरा उनको दिखाई दिए ये तो बहुत ही वीर है वीरों को बड़े वीर दिखाई दिए वीर लोग जो थे उन लोगों को अपनी वीरता और अन्य लोगों की वीरता की गाथा सुना करते थे जब चर्चा उनके सामने होती तब वीरता वीरता की सच्चाई होती थी कौन कितना ज्यादा वीर है पृथ्वी में कौन बड़े बड़े वीर हैं हम कितने उनमें वीर हैं हम किस प्रकार से उनसे भी ज्यादा वीर हो जाए तो उनके 24 घंटे दिमाग में वीरता ही वीरता रहती थी तो उनके मानो उनकी बुद्ध रूपी आंखों में आंतरिक नेत्रों के ऊपर जो चश्मा चढ़ा था तो वो वीरता का चश्मा चढ़ा था तो जब भगवान राम को देखा तो दिखाई दिए कि एक महान वीर पुरुष बैठा हुआ है अब इनसे आज हमारा मुकाबला है तो उन्हें वही दिखाई दिया उसी प्रकार का वीरती उनको दिखाई दी भगवान राम का शरीर को देख करके उनकी भुझाओं को देख करके उनके कंधों को देख करके उनको लगा कि हाँ ये वीर हो सके ऐसे करके उनका ध्यान उस रख गया अब इसमें वीर के साथ में रस बोल दिया मनो वीर रस धरे शरीरा रस जो है वो नौ रस है काव्य के उन नौ रसों में से एक वीर रस है और वीर रस ने ही धारण कर लिया हो तो मान लो बहुत वीर तो फिर तो वास्तव में वीर व्यक्ति होगा साक्षात उसी प्रकार का वीर ही रहे तो वैसे तो ये वीर रस जो वो हो, जब साहित्य का अध्ययन करते हैं या नाटक को देखते हैं तब तो व्यक्तियों के मन में वीर रस का उद्रेक होता है तब तो उस वीर रस की मन में अनुभूति होती है तो वीर रस एक भावात्मक वृत्ति है बात भाग वस्तु है उसको यहाँ पर भगवान राम को कहते हैं मैंने उसी वीरस ने मूर्तिमान रूप धारण कर लिया है तो भगवान राम के रूप में विद्यमान है अर्थात सीधी सी बात यह कि भगवान बड़े वीर हैं, इस प्रकार के दिखाई देते हैं लेकिन रस इस बात की सूचना दिखाई दे, देता है की अन्य जितने लोग बैठे है इसी प्रकार भिन्न भिन्न रस से पराभूत है और उनको वैसे वैसे दिखाई देते हैं जो वीर रस से पराभूत थे उनको भगवान वीरस में दिखाई देते हैं और जिनमें कहीं वीरभत्स और श्रृंगार और जिनमें वात्सल्य और करुणा इत्यादि जैसे जो जो रस हैं जिनमें जिसकी प्रधानता थी वही मानो उनकी बुद्धि के ऊपर चश्मा चढ़ा था और वैसे उसी रस से प्रधान होकर के भगवान को देखा तो भगवान वैसे दिखाई दिए अब आगे देखो कहते हैं कि डरे कुटिल नर रोहि निहारी जो कुटिल राजा थे उन्होंने देख करके उनको देख करके भय लगा और मनो भयानक मूर्ति भारी उनको दिखाई दिया कि भगवान राम क्या है ये बड़ी भयानक मूर्ति अब देखो भयानक भी एक रस है तो अब ये भयानक रस इन लोगों के अंदर ये भगवान राम को भयानक रूप किनको दिखाई देने लगे जो कुटिल राज जाते जिसमें के मन में कुटिलता होती है जिनकी पाप बुद्धि होती है दुर्गुणी व्यक्ति होते हैं उनको डर लगा करता है शास्त्र यही समझाता है कि देखो कि ये मनोवृत्तियां किस प्रकार से काम करती हैं कोई व्यक्ति का कुछ बराबरा नहीं है अरे अच्छा। जितने जो है वो जो दुराचारी भ्रष्टाचारी वही सुखी है ऐसे करके धीघा मुस्ती की बातें करो तो बात दूसरी है लेकिन सावधानी से समझो तो देखो तो जहां इस प्रकार से कुटिल लोग होते हैं उनको भय लगा करता है अपनी कुटिलता के कारण से अपने दोषों दुर्गुणों के कारण कि हमने बहुत लोगों किसी के साथ संशद किया है उनको बहुत लोगों को हानियां पहुंचाई है इसका उनको दंड मिल सकता है कहीं न कहीं राजा से दंड मिले समाज से दंड मिले परमात्मा से दंड मिले तो कहीं न कहीं उनको डर लगा करता है और यह डर लगता है कि जो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली होगा वो मुझको दंड दे सकता है तो इस कारण से ऐसा लगा कि तो महा भयंकर रूप धारण किए हुए बैठे हुए हैं अब हम बच नहीं सकते इनके सामने ये भाव समय उन लोगों के मन में उठने लगा इसलिए वहां भयानक मूर्ति दिखाई दी उनको और रहे असुरछल छोन पे बेशा और वहां असुर लोग भी आए हुए थे और असुर लोग जो आए थे उस सभा में वो कैसे आए थे छोने पे बैसा छोनेब के मन राजा राजाओं का बेष धारण करके वो आगे राजा थे नहीं लेकिन ऐसे आ गए जैसे मनो राजा हो जैसे कोई माफिया गिरोह का कोई सरदार हो और जहां कहीं नेता लोग बैठे हो तो वो भी इस प्रकार की गांधी टोपी लगा करके और नेता वाला कपड़ा पहन करके वो भी बैठ जाए वहां पर आकर के माफिया तो लोग बात ने अच्छा ये भी बड़ा समाज सेवक नेता माना पड़ता है कोई देखो नेता थोड़ा है। है? माफिया है? दूर धूल तो ऐसे यहां पर भी ये असुर लोग इन्हीं को असुर कहते हैं ये प्राचीन भाषा अपनी है इस वर्ग के लोग जितने हैं ये ये सब असुर कहलाते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए अन्य लोगों को कष्ट पहुंचा रहे हैं समाज का हानि कर रहे हैं देश को पतन में डाल रहे हैं ऐसे करने वाले व्यक्ति वो सब असुर हैं तो ऐसे लोग भी वहां आए हुए थे लेकिन वो राजा के बीच धारण किए हुए वह वहां बैठे हुए थे तीन प्रकट काल संखा बस उनको भगवान राम काल ही दिखाई काल के मना अब इनसे हम बच नहीं सकते वो अपने पापों के कारण से भयभीत होकर चिंतित होकर के हुए अब ये बात आगे होती चल करके भगवान राम का उतारिये श्री का असरों का विनाश करेंगे आगे सारे असुर जितने सब मारे जाते हैं फिर तो वही असरों को भय उत्पन्न होने लगा वहां से इसी समय से भगवान राम के जहाँ उदय हुआ भगवान राम की जहाँ शक्ति का प्रकट होना प्रारंभ होता है उसी के साथ साथ असरों को भय शुरू हो जाता है और का विनाश भी शुरू होता है तीन प्रगत कालसम देखा ये कालसम देखने के माने विभक्स रस यहाँ पर है रसो में सिर्फ होता जाता है जैसे युद्ध क्षेत्र में जब बहुत काट छांट करके डाल दिए जाते हैं तो युद्ध क्षेत्र में साय काल अगर युद्ध क्षेत्र को देखो जिनमें हजारों लोग कटे पटे पड़े, पड़े हैं चीज उनके मांस को खा रहे हैं आते लेकर ले उड़ रहे हैं उसको क्या कहते हैं विभक्त रस बस उनको ऐसे ही दिखाई दिया वो रूप की बस काल के समान है तो पूर्ववास देखे जो भाई नरभूषण लोचन सुखदाई अब नगर के लोग जो थे आए हुए उन्होंने कैसे देखा पूर्ववासी लोगों ने अब यहां श्रृंगारस आ गया देखो उन्होंने नरभूषण उनको भगवान राम बहुत सुंदर दिखाई मनुष्यों में से सबसे श्रेष्ठ मनुष्य सबसे सुंदर मनुष्य सबसे आदर्श शक्तिशाली इस प्रकार के दिखाई देने लगे और लोचन सुखदाई उनको देखते हैं तो उनके नेत्रों को सुख प्राप्त होता अब देखो एक व्यक्ति को वही व्यक्ति देखता है भगवान राम को तो डरता है और एक देखता है जो देखता है तो लोचन सुखदायी उनको बड़ा अच्छा लग रहा है देख देख करके बड़ी प्रियता लग रही है सुख प्राप्त कर रहे हैं नारी भी लोग कहीं हर्ष ही है इसलिए भी देख हैं भगवान को बड़े प्रसन्न होकर के और निजी निजी अनुरूप जैसी जैसी उनकी रुचि है उस उस प्रकार से देख रहे हैं जन श्रृंगार धरी मूरत परम मूर्त परम अनुरूप मानो श्रृंगार रस में ही होकर के वहां उपस्थित हो जैसे पहले वीर रस होकर के उपस्थित हो गए थे भगवान राम तो यहाँ श्रृंगार श्रृंगार रस में ही मानो मूर्तिमान रूप धारण कर लिया है और यहाँ पर विराजमान सामने ऐसे वहां दिखाई दिया नगर वासियों को स्त्रियों को सबको इस प्रकार से श्रृंगार रूप में बड़ी सुंदर रूप में उनको दिखाई दी अभी इसमें ये कि नारे विलो कहीं निज निज रुचि अनुरूप तो अब उनमें भी रुचि वैचित्र है सब में एक जैसी रुचि नहीं है स्त्री कैसे है सीता जी के साथ जैसा जैसा संबंध जिसका है उसी के अनुकूल ही भगवान राम में भी सबको वैसे ही भाव दिखाई देते हैं सीता जी किसी की पुत्री है किसी के भगवान जनक जी की पुत्री मान लो है सुनैना की पुत्री हैं, तो फिर और उनके जनक जी के जितने भाई हैं उनकी सबकी भतीजी पुत्री के समान सीता जी हैं तो इन सबको लोग जिनके के लिए सीताजी पुत्री के समान है उनके के लिए भगवान राम उसी प्रकार से दमाद के समान जामात्र के समान इनको सबको दिखाई देने लगे उसी रूप में दिखाई देने लगे <laughs> सीता जी बहुत लोगों के लिए बहन के समान है जनक जी के भी दो पुत्र थे यहाँ वर्णन नहीं आता रामचरितमानस अन्यत्र कई तमाम साहित्य है उसमें देखो दो पुत्र उनके भी थे उनके लिए सीता जी बहन थे और इनको भी भगवान राम बहनों के समान दिखाई देने लगे <laughs> जनक जी के और भी भाई थे जनक जी के भाई जो थे जनक जी और जनक जी का नाम था एक सीरध्वज और उनका नाम के भाई का नाम था कुशध्वज सीरत ध्वज ये तो दोनों एक शुभा नाम की माता थी उनके दोनों की ये दो पुत्र थे इनके पिता के जो है वो तीन रानिया थी उन तीन रानियों में से एक रानी की ये दो पुत्र थे बाकी जो दो रानिया थी उनके चार चार पुत्र चार चार पुत्र हुए <coughs> और उनके चारों पुत्रों के और एक एक उनकी सबकी बहन भी सबकी हुई इस प्रकार से इनके कई भाई हो गए सब मिलकर के जनक जी दस भाई थे दो सगे भाई थे बाकी आठ और भाई थे इनके जो देखा था कि कल के दिन जो पुष्प में जो सखियां थी वो सब कि सब इनकी सीता जी की चचेरी बहनें थी और सखियों के साथ साथ उनके साथ रहती थी राजा दो ही हुए शीरध्वज कुश्वज यही राजा हुए बाकी वो सब राजा कोई नहीं हुए वो सब राजा बन थे लेकिन राजा नहीं हुए तब वे सबके सब उनके वे लोग राजवंश की तरह से वो उनका वैभव इतिहास सब उनको प्राप्त था राज संबंध में थे भी परिवार में भी थे लेकिन राजत्व तो का कार्य उनको प्राप्त नहीं था तो इसलिए ये सब उनकी सबकी एक एक पुत्रियां थी वे सब पुत्रियां सीता जी की सखिया की तरह से इस प्रकार से हुई और उन सब उन सब सखियों को सीताजी बहन की तरह से दिखाई देती थी उनके लिए भगवान राम बहनों की तरह से दिखाई देते थे नगरवासी लोगों के लिए इसी प्रकार से जितने नगरवासी लोग भी थे वो सीता जी को कोई पुत्री के समान देखता था कोई बहन के समान देखता था कोई किसी रूप में देखता था जो जैसे देखता था उसी संबंध से भगवान राम को नगरवासी और वहां के जनकपुर के घर के लोग सब उसी प्रकार से भगवान राम को देखते हैं आगे चल करके बता देंगे कि जनक जी भी देखते हैं उनको जो है आगे चल करके बता देंगे कि सुनैना भी उनको देखते हैं ऐसा लगता है जैसे हमारे घर के ही बच्चे हैं ऐसे दिखाई देता तब भावना देखो किस प्रकार है कि कन्नी किसी लोगों को दिखाई देगा शत्रु दिखाई देते हैं भयंकर दिखाई देते हैं काल दिखाई देते हैं और किसी को दिखाई देते हैं तो हमारे घर के ही बच्चे हैं कितना अंतर भावना विचार तो ऐसे करके यहां जितनी स्त्री हैं जितने पुरुष हैं सब जैसी जिसकी स्थिति है उसी प्रकार से उनको देखते हैं आगे जरा देख विदूषण प्रभु विराट मय दीसा बहुमुख कर पग लोचन सीसा जनक जाति अवलोक कैसे? कैसे सजन सगे प्रिय लाग ही जैसे सहित बिदे बिलोक रानी शिशु सम प्रीत न जाति बखानी जोगिनी परम तत्व में भाषा शांत शुद्ध समसहज प्रकाशा हरि हरिभक्तन देखे दो भ्राता इष्ट देव सब सुखदाता राम ही चित भाई जी सो शोषण सुख नहीं कतनिया पुर अन भवत न कही सकस कमन प्रकार कह कवि को यही बिजि रहा जास भाऊ ते तस दे केौसल राउ राज, राज कौशल राज किशोर सुंदर से अमल गौरतन विश्व बिलोचन चोर ऋषि रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय विधुषण प्रभु विराट में दी सा विधुषण जो विद्वान लोग थे जो ज्ञानी व्यक्ति लोग थे वो भी वहाँ बैठे थे तो उनको भगवान नाम कैसे दिखाई दिए विराट में दिशा जैसे विराट रूप दिखाई दे कैसा विराट रूप होता है बहुमुख विराट रूप में तो बहुत होते हैं और कर पग बहुत से कर होते हैं बहुत से पग होते हैं बहुत से लोचन होते हैं बहुत से सिर होते हैं ये अनेकता उनमें होती है तब वो विराट रूप होता है गीता के ग्यारहवीं अध्याय में जैसे विराट रूप देखो तो हजारों सिर सासा प्रसा सा सासरा अक्ष वही संरण हो गया कि उसके हजारों आंखें हजारों सिर है हजारों पैरें इस प्रकार से वो जो रूप दिखाई देता है भगवान का वो विराट रूप है तो इनको विदेशों कैसे दिखाई दिया ये तो साक्षात विराट रूप ही है इस रूप में दिखाई दी अब ये विराट रूप जो है अद्भुत रस का सूचक है भगवान अद्भुत रूप में उनको दिखाई देने लगी है ऐसे ही करके जनक जाति अब लोग कहीं कैसे अब देखो उनके घर के लोग कैसे देते हैं जनक जाति जनक और उनके घर के लोग जाति के मन उनके घर के लोग कैसे उनको देखते हैं कि सजन सगे सजन सगे प्रिय लागही जैसे जैसे तो वो अपने स्वजन ही है सजन के मान है स्वजन अपने ही घर के ही सब लोग हैं जैसे अपने घर के सब लोग प्रिय होते हैं वैसे उन्हें अपने प्रिय लग रहे हैं सहित विदेह भी लोग कहीं रानी राजा जनक भी उनको देख रहे हैं रानिया भी उनको देख रहे हैं इनको भगवान श्री राम जी को और शिशु संप्रीत न जाति बखानी उनको सबको शिशु दिखाई देते हैं मैंने अपने घर के बच्चे दिखाई देते हैं तो यहाँ बात्सल्य रस आ गए तो देखो ये समीर रस जो है एक के बाद एक जो है वो सब जिस जिस प्रकार के भाव है अब घर के लोग भगवान राम को देखेंगे तो उनको अपने घर के बच्चा समझेंगे तो बात्सल्य प्रेम आ गया हमें तो योगी ने परम तत्व तो में भाषा अब योगी लोग वहाँ विराजमान हो योगी लोग ज्ञान योगी बैठे हों हो, तो उनको क्या दिखाई देगा अरे ये तो पर ब्रह्म परमात्मा ही है जो अल्टीमेट रियलिटी है नित्य वस्तु सत्य तत्व है उसी ने साक्षात रूप धारण किया हुआ है उनको ऐसे दिखाई देने लगे जो भी परम तत्व में भाषा परम तत्व के मैं ना परमात्मा ब्रह्म उनको ब्रह्मस्वरूप ही दिखाई दिए। दे। तो देखो ब्रह्म किसको दिखाई दिए? जो स्वयं में ही ब्रह्म भाव को प्राप्त है उनको वो ब्रह्म करके दिखाई दिए है जो देव भाव में है रूप धारण किए हुए हैं उनको कहा ब्रह्म भाव दिखाई देंगे इसलिए यह है कि परमात्मा को ठीक ठीक जानने के लिए पाने के लिए व्यक्ति को परमात्मा में बनना पड़ता है अपने आप को ऐसा बनाना पड़ता है जैसा परमात्मा वैसा ही अपने आप को यदि कोई बदलने को तैयार नहीं है तो न परमात्मा को जान सकता है न परमात्मा को पा सकता है समस्त साधना के लिए अपने आप को बदलो विकसित करो श्रेष्ठ बनाओ परिमार्जित करो शुद्ध करो अपना हृदय शुद्ध होते होते मानते मानते धोते धोते साफ करते करते वो परमात्मा स्वरूप बन जाए जहाँ परमात्मा स्वरूप बन गया परमात्मा की प्राप्ति हो गई उन्हीं को परमात्मा प्राप्त होती इसीलिए कहते हैं जोगिन परम तत्व में भाषा और कैसे दिखाई दे शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा ये संभ्रम के लक्षण है परमात्मा शांत स्वरूप है परमात्मा शुद्ध है निर्विकार निर्प असंग रस ये शुद्ध है और समय है सब जगह एक समान है न कहीं कम न ज्यादा न घट न कहीं बढ़ न कहीं ऐसा भी नहीं होता कि कहीं कभी घट जाता हो कभी बढ़ जाता हो ऐसा कभी नहीं होता सदा एक समान निर्विकार होकर के एक समान रहने वाला है इसलिए समान निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्मण ये कहा की बात हो गई गीता की निर्दोषम ही समम ब्रह्म ब्रह्म कैसा है उसमें कोई दोष नहीं और तो साम है तो जिन लोगों ने ये स्थिति प्राप्त कर ली जो निर्दोष हो गए हैं जिनको स्वयं समत्त भाव आ गया वो ब्रह्म को प्राप्त हो गए अब ये नहीं आता है तो फिर तो ब्रह्म से दूर है नहीं समझ में आता उनको तो, तो शांत तो शुद्ध सम और सहज प्रकाशा मन स्वयं ही प्रकाशक स्वरूप है यहां प्रकाश मन चेतना वो परमात्मा स्वयं चेतना स्वरूप है और अपनी चेतना से ही चेतित है बाकी तो चेतना जो शरीर में चेतना लग रही परमात्मा की मन बुद्धि में चेतना लग रही परमात्मा की प्राण में जो शक्ति लग रही परमात्मा की ये सब परमात्मा ही है लेकिन परमात्मा की चेतना किसकी स्वयं अपने आप की इसलिए वो परम स्वयं प्रकाश स्वरूप स्वयं चेतना स्वरूप होकर के ज्ञानियों को इस प्रकार से भगवान दिखाई दे और हर भगतन देखे दुभा कहते भगवान के भक्ति बैठे थे ज्ञानी तो उनको दिए परंतु तो, तो दिखाई दिए अब जो भगवान के भक्त वहां बैठे हुए थे उनको कैसे दिखाई दिए दोनों भाई इष्ट देव जो सब सुखदाता उन्हें अपने इष्टदेव दिखाई दिए हमारे इष्ट देव ही के रूप में आ गए उनके इष्टदेव चाहे कोई रहे हो चाहे शिव रहे हों चाहे कृष्ण रहे हों चाहे देवी देवता और कोई भी रहे हों लेकिन अब वही उनका इष्ट देव इस रूप में यहाँ पे दिखाई दे लगा उनको लगा यही तो हमारे इष्ट देव है यही हमारे आराध्य है यही हमारे पूजनी है ये हमें हमिनी के सेवक है ऐसे करके उन्होंने लगा और सुखदाता लगे उनको सुखदाता तुलसी राशि की एक दृढ़ मान्यता है कि ज्ञान से सुख नहीं होता सुख होता भक्ति से तो ज्ञानी व्यक्तियों को जब तक भक्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक परमात्मा का आनंद नहीं प्राप्त होगा इसलिए भक्तों के लिए बताया गया सुखदाता है ज्ञानियों को चमचमाते हुए भगवान दिखाई दे चेतना स्वरूप स्वयं प्रकाशन स्वरूप अनंत चेतना है तो ठीक है ज्ञानी को दिखाई देगा लेकिन भक्त को क्या दिखाई देगा कि भगवान आनंद सिंधु है आनंद की अनुभूत भी करेगा हर भगत इष्ट देव एवं सब सुखदाता और राम ही चित सबका वर्णन हो गया अंत तो में सीता जी उन्होंने सीता जी ने भी झरोखे से देखा भगवान राम को वो भी आ गए विराजमान सब राजाओं के बीच में तो सीता जी को कैसे दिखाई दिए कि सो स सुख नहीं कथनी या सीताजी को जैसा प्रेम उनके हृदय में उमड़ा जैसा आनंद उनको अपने हृदय में मालूम हुआ उसका वर्णन नहीं हो सकता अब वर्णन क्यों नहीं हो सकता कि उसमें अनेक भावों का सम्मिश्रण है और अलौकिक है सीता जी और भगवान राम कोई लौकिक वस्तु तो है नहीं है और जैसे भगवान राम तैसे सीता जी तो वो तो दोनों ही हमारी मन बुद्धि के परे की बातें हैं और, और लोगों की बुद्धियां तो वर्णन की जा सकती है कोई वीर है कोई असुर है कोई ज्ञानी है कोई अज्ञानी है कोई भक्त है इन सब की बातों का तो वर्णन हो सकता है नहीं? ये बुद्धिगम्य है लेकिन भगवान राम की स्थिति का सीता जी के की आंतरिक स्थिति का ये मन बुद्धि बुद्धिगम्य नहीं है उसके अतीत है इसलिए तो सीता जी को कहना पड़ा कि अब जैसे जो कुछ इनको जो है ये है तो उ अनुभवत में कह सकू तो सीता जी भी जो भाव उनके मन में आता तो अनुभव करती है कह वो भी नहीं सकती तो कवन प्रकार कहे कभी को हम भला उसका वर्णन करें तो कैसे कर सकते हैं तो सीता जी के हृदय की भावना जो तो वो अपने प्रकार की अद्वितीय है कवन प्रकार कहे कभी को, कोई भी कभी उसका वर्णन करे तो कैसे कर सकता मैंने कभी तुलसीदास जी ने अपनी असमर्थता यहाँ सिद्ध कर दे जगह जगह कई जगह स्थान से आते रहते हैं जहाँ तो सीधा जी कहते थे भाई अभी तक जो वर्णन करते आए करते आए लेकिन यहाँ इसका वर्णन नहीं कर सकते सीता जी की भावना का वर्णन आगे चल करके फिर थोड़ा होगा वहाँ बताएंगे कि सीता जी को कभी प्रसन्नता भी होती है कभी निराशा भी होती है कभी चिंता भी होती है कभी भाई भी होता नाना प्रकार के भाव का सम्मिश्रण उनके मन में आता है जितक जितक जो भाव आ जाता है उसी प्रकार का वो सोचने लगते हैं और एक पीछे सबसे विश्वास भी रहता है एक विश्वास रहता था सा लेकिन फिर भी नाना प्रकार की भावनाएं उनके चक्र काटती रहती तरह तरह के विचार आते रहते हैं जब तक कि भगवान धनुष नहीं तोड़ देते माला पहना नहीं दी जाती तब तक इस प्रकार की उनकी मन की उथल पुथल में चलती रहती किसी प्रकार की उसका वर्णन जुलसीदास जी कहते क्या कहें यही भी जहा जाए जस भाव तो वहां जितने भी लोग इकट्ठे थे जिसके जिस प्रकार का भाव था उसने उस प्रकार से भगवान को देखा तेई देखे कौशल राह कौशल भगवान राम को उसने उसी प्रकार से देखा तो ये इतने प्रकार के वर्णन कर दिया देखो ऐसे ही नहीं है केवल जितने प्रकार के लोग हैं इससे ये भी पता लगता है कि संसार में कितने प्रकार के लोग हैं भक्ति भी हैं ज्ञानी भी हैं ये तो हो गए आध्यात्मिक पुरुषों की गणना हो गई उनकी और फिर संसार में संसारी लोग भी हैं परिवार वाले लोग भी हैं फिर ऐसे लोग भी हैं पर कुटिल लोग, लोग भी हैं असुर लोग भी हैं भले लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं संसार में नाना प्रकार के व्यक्ति हैं और जो जैसा व्यक्ति है उसकी उसी बुद्धि है वैसी उसे समझ में भी आते भगवान राम की क्या बात है संसार में भी जहाँ कहीं भी लोग व्यवहार करते हैं सबकी दृष्टियां भिन्न भिन्न है कोई कुछ समझ रहा है कोई कुछ समझ रहा है कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है रामायण में तुलसीदास जी ने इस बात को खूब अच्छी समझाने की कोशिश की कि अगर किसी व्यक्ति को यह समझ में आवे कि हर व्यक्ति अपनी अपनी वासनाओं से घिरा हुआ है और उसी के कारण से हर व्यक्ति की बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार की है और उसके कारण उसके सोचने का ढंग अलग अलग है उसके बोलने का अपना अपना ढंग अलग अलग है तो इसको कहीं लोगों को झंझट करने की जरूरत नहीं फिर एक समझ में आ गई कि भाई जब इस प्रकार की स्थिति होती तो ऐसे ही होता एक संत ने तो एक उदाहरण देकर के बताया कि भाई देखो जैसे समाज में आप सड़क जैसे निकलो आप तो आप देखोगे कि एक गाय है तो उसके प्रति आप कितना डर होगा कितना क्या बात होगी एक साड़ खड़ा हुआ है तो आप कैसे निकलोगे उसके पास एक कुत्ता अगर पे है तो वहां से कैसे निकलोगे और अगर कहीं बकरी है तो, तो कैसे निकलोगे अब उसमें देखो बकरी होगी तो कोई डरने की बात नहीं अगर कुत्ता होगा तो ये देखो कि कुत्ता कोई भूखने वाला काटने वाला तो नहीं उससे बिछा कर निकलो साढ़ अगर है तो उसके पीछे से निकलो सीम की तरफ से निकलो अब ऐसे करके जैसे देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के क्यों जानते हैं कि इन सब पशुओं की भिन्न भिन्न भिन प्रकृति है तो जैसी जिसकी प्रकृति होती है वैसे ही उससे व्यक्ति बचा करके निकल जाता है और आगे अपने रास्ते चलता है संसार में ऐसे ही जितने मनुष्य भी है वैसे ही नाना प्रकृतियों के है कोई खाव खाव करने वाला है कोई शांत है कोई प्रसन्न है कोई प्रशंसा है कोई निंदा है कोई भलाई बोलता है कोई डराई बोलता है कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है कुछ लग रहा है कोई झगड़ रहा है कोई कुछ कर रहा है संसार में सब जितने व्यक्ति हैं नाना प्रकार के अपनी अपनी वासनाओं के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं विचार कर रहे हैं बोल रहे हैं, चल रहे हैं उनके बीच में से अगर हमको निकलना है चलना है तो कैसे करना है समझदार व्यक्ति का काम क्या है ये हर किसी से उलझे न हर किसी से झगड़ा न करे हर किसी से खींचातानी न करे जहां जिससे बने उससे जहां व्यवहार बनता दिखाई देता है समानता और साम्यता दिखाई देती है योग बनता दिखाई देता उससे व्यवहार कर लिया बाकी लोगों से अपने दूर बने रहे और इस प्रकार से अपने जीवन निकालते चले जाते हैं क्योंकि ऐसे ही संसार है बस अब कोई व्यक्ति इस बात पर उतारू हो जाए ये बहुत बुरा ये बहुत गच्छा इसने ऐसा किया इसने ऐसा किया ये ऐसा क्यों कहता वो ऐसा क्यों कहता तो बस इसी में पड़े रहो खाव करते रहो अपना दिमाग खराब करते रहो जीवन में कर कुछ नहीं सकते आगे बढ़ नहीं सकते इसलिए शांत रहो अपने रास्ते पर चलो संक्षेप में जैसे लोगों ने कह दिया ना एक कहावत हो गई कि हाथी चलते हैं और कुत्ते भूखते हैं माने अपने रास्ते चलो जो भूखते हैं भूखने दो शांतिपूर्वक जैसे जैसे जो लोग हैं उनको उनको उसी प्रकार से समझ लो <क्यां> तो बस बता दिया इसी प्रकार से यहाँ पर भी इसी उदाहरण से भी इसी प्रकार से बता दिया अन्यत्र भी बता देते हैं बार बार बोलते रहते हैं इस प्रकार के ये बात तो पक्की मांग करके चलो संसार में सब व्यक्तियों की हमारी जैसी बुद्धि नहीं है अपनी बुद्धि चाहे भली हो चाहे बुरी हो जैसी हमारी बुद्धि सबकी नहीं है इसके माने हमारे सबके साथ तालमेल हमारी, ताल हमारी बुद्धि का नहीं हो सकता जहाँ हो सकता वहां हो सकता नहीं हो सकता नहीं हो सकता राज राज समाज में राज किशोर इस प्रकार से उस राजाज में कौशल किशोर भगवान राम जी इस वहां पर विराजमान है और ऐसे सुशोभित हो रहे हैं और सुंदर श्यामल गौरतन दोनों ही बड़े ही सुंदर हैं एक श्यामल और एक दूसरे गौर शरीब वाले और विश्व विलोचन चोर सारे विश्व भर के नेत्र उन्हीं की तरफ टिके हुए हैं माने सबके विश्व विलोचन चोर में सबकी दृश्य भगवान की तरफ है चाहे वो असुर हो और चाहे वीर हो और चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो दृश्य सबके उन्हीं की तरफ है चाहे उनसे कोई डर रहा हो तो और प्रिय लग रहा हो तो ध्यान सबका उन्हीं की तरफ है सबकी तरफ सबके आकर्ष उनकी तरफ आकृष्ट थे अब आगे की पंक्तियों में कल देखेंगे भगवान का सुंदर स्वरूप का वर्णन नक्श के वर्णन का फिर एक बार करते हैं अब देखते हैं रोज रोज भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन होता है पहले दिन आए जनकपुरी में जब घूमने चले तो ऊपर से नीचे तक कैसे सुंदर थे हुँ? कैसे कैसे प्रत्येक अंग की सुन्दरता का वर्णन किया दूसरे दिन पुष्प में पहुंचे तो पहले दिन की अपेक्षा अधिक सुंदर थे और उनकी सुन्दरता का वर्णन और किया आज जो है ये में पहुंच गए तो अब कल की अपेक्षा आज और सुंदर हैं। अब इनकी सुंदरता का वर्णन फिर एक बार देखो तो बार बार उनकी सुंदरता का वर्णन इस प्रकार करते जाते हैं और यहाँ इस प्रसंग में भगवान की सुन्दरता की प्रधानता है जब वो तुलसीदास जी बताते हैं ना कि देखो कि मानसरोवर में कहा क्या क्या वस्तु जल क्या है और सीढ़िया क्या है और अमराई क्या है उनके सबके प्रतीक जब बताते हैं तब वहाँ ये बताते है की देखो सरोवर की जो सुंदरता है वो जनकपुरी का जो स्वयं है वो मानो सरोवर की सुंदरता है मान सरोवर की तो सुंदरता क्या है ये सुंदर जो यहाँ जो कुछ है सब सुंदर ही सुंदर है भगवान राम लक्ष्मण जितने सुंदर हो सकते हैं सब समय सुंदर है यहाँ पर सीता जी भी सुंदर है जितना यहाँ पर फिर विवाह का तैयारी होती मंडप सजावट ये सब जब कुछ होती है सब सुंदर है अब इससे ज्यादा सुंदर क्या होगा जितना जनकप्रिय जो सुंदरता है रघुपते नान्याघुपते हृदय सुमदी सत्य भक्तिं भक्ति प्रयच रघुकुंगव निर्भरा मे काोषित कं श्रीराम जय राम जय जय राम, जै जै राम।